जानी आरियाे दस्यो बहिष्ते रता शाकी चोदिता भवयजम से चोदिताते सधमादेशु जानो समझो देखो किनको ये च दस्यवह जो दस्यु लोग हैं अर्थात जो नास्तिक हैं डाकू हैं चोर हैं विश्वासघाती हैं मूर्ख दुष्ट हैं विषय लंपट हैं हिंसा आदि दोष करने वाले हैं और उत्तम कार्यों में विघ्न पहुंचाने वाले स्वार्थी और स्वार्थ सिद्ध करने वाले वेद विरोधी अर्थात अनार्य इनको क्या करो रंधया पीस डालो चटनी बना दो इसको और अब्रता शाशत जो व्रत रहते हैं व्रत के नहीं मानने वाले हैं भंग करने वाले हैं व्रतों का जो आचरण नहीं करते हैं इनको रंधया पीस डालो मार डालो मूल से विनष्ट कर दो और इसके बाद फिर क्या करें यजमानस से शाकी भवः चोदिता भव यजमान को शक्ति देने वाले या यजमान को प्रेरित करने वाले होइए और शधमा देशु उत्तम स्थानों में अच्छे घरों में मैं आपकी विश्वता अच्छे कर्मों को आज्ञा आपके अनुकूल कार्यों को चाकन जानना चाहूं जानने की कामना करूं तो इसमें देखिए पहली बात तो है विजाने ही एक क्रिया तो यह है कि जानो दूसरा है रंधया राध दो पीछ डालो तीसरी क्रिया है शासत उन पर अनुशासन करो दंड लगाओ दंडित करो और आगे फिर है शाकी भव पांचवी क्रिया हो गई है चौथी फिर चौदिता भव पांचवी क्रिया है ये पांच काम तो ईश्वर को करने के लिए कहा गया है और एक काम अपने लिए है चाकन पांच काम ईश्वर करेंगे और एक काम हम करेंगे इसमें देखिए स्वामी दयानंद जी की जो भाषा है वो थोड़ी ध्यान देने योग्य है इसमें स्वामी दयानंद जी क्या कह रहे हैं ईश्वर को हे यथायोग्य सबको जानने वाले ईश्वर आप आर्यान आर्यों को क्या है आपके लिखा क्या है आपके में आर्यों को जानो तो ईश्वर को पता है या नहीं पता है आर्य कौन है अनार्य कौन है ए? तो स्वामी दयानंद जी बताना चाह रहे हैं या क्या कहना चाह रहे है? करते हैं तो है तो यहाँ एक तो क्या है ये प्रार्थना वाक्य ये क्या है लिंग लकार का लोट लकार का है। लोट लकार है लकार आज्यार्थ में होता है तो ये आज्या में किया हुआ है बीजा ही आदेश है ईश्वर के प्रति आदेश है कि ये काम करो तो क्या ये उचित है या अनुचित है, है कैसे इसर को आदेश दिया जा सकता है क्या छोटे हम्म तो यहाँ भी वही है भाव है देखो जो छोटा व्यक्ति होता है ना वो अपने बड़े से व्यक्ति के लिए जो कुछ भी कहेगा वो सारे की सारी क्या होगी उसकी प्रार्थना ही होगी बड़ा व्यक्ति है राजा व्यक्ति है अपनी प्रजा को या किसी अन्य को कुछ भी कहता है वो सारा का सारा क्या होगा आदेश।, आदेश ही होगा वो हाथ जोड़ के कह रहा है तो भी वही अर्थ है आ, मजाक में कहेगा राजा मंत्री कोई भी होता है किसी के साथ मजाक में भी कहेगा वो तो भी क्या है वो आदेश ही है प्रार्थना कर रहा है मजाक कर रहा है संकेत कर रहा है जो कुछ भी करता है वो जैसे पुलिस वाले होते हैं ना किसी की पिटाई भी करते हैं बात कैसे करते हैं उससे सब ढंग से करते हैं ना मजाक के रूप में भी करते हैं उससे सीधे सीधे भी बोलते हैं आदेश भी करते हैं सभी तरह करते हैं लेकिन उनका केवल इतना ही होता है कि तुम्हें ऐसे करना है तो जैसे बड़ों के लिए होता है कि उनका जो भी कथन हो किसी भी प्रकार का हो कैसे भी कह रहे हैं किसी भी भाषा में कह रहे हैं लेकिन उसका अभिप्राय यही होता है कि करना है आदेश होता है उनका तो ये फिर नियम उल्टा हो जाएगा जो छोटा है असमर्थ है अपने से बड़ों को समर्थ को किसी भी भाषा में अब बोलेगा वो लेकिन उसका अर्थ यही होगा कि वो प्रार्थना नहीं करेगा क्योंकि जो चीज हमारे पास नहीं है ना हम केवल उसकी पूर्ति चाह रहे हैं वहां वहां मुख्य अभिप्राय यही है कि जो हमारे पास नहीं है वो हो जाए दूसरा करें ये गौण है वहां पर वहां मुख्य है कि ये हम तो कर नहीं सकते उसको लेकिन हमारी अपेक्षा है वो तो हमारी अपेक्षा को दूसरा कोई पूरी करेगा अब तो अपेक्षा जिसकी भी पूरी होगी ना वो तो छोटा रहेगा ना अपनी अपेक्षा पूरी करने के लिए हम किसी से केवल प्रार्थना कर सकते हैं मांग कर सकते हैं अधिकार नहीं होता है तो मूल भाव यही रहेगा अब इसको शब्दों में फिर बदला जा सकता है नियम यही होता है जैसे कि कोई भी जैसे आप भी प्रयोग करते हैं ना भाषा में व्यवहार में बहुत अधिक प्रयोग होता है यानी जो शब्दों का जो अर्थ नहीं होता है ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं जैसे कि वर्षा होने वाली है एक तो ये अर्थ है ही एक तो ये मूल अर्थ हो गया लेकिन मान लो किसी ने गलत काम कर रखा है और कई लोग अब पीटने वाले हैं उसको तो वहां पर अब क्या कहेंगे वहां भी तो कहेंगे ना और डंडों की होगी लात की होगी जो भी होगी तो वहां भी वर्षा शब्द का प्रयोग होगा पानी बरसने के लिए वे बादल घुमड़ रहे हैं और ये भी कहा जाता है ना युद्ध के बादल घुमड़ रहे हैं तो ऐसे ही होता है हर एक जगहताया सभी स्थानों में जिसका अर्थ नियत हो चुका है हम जानते हैं कि इसका अर्थ यही होगा तो उस स्थिति के निश्चित होने पर अब किसी भी शब्द का प्रयोग कर दिया जाए अर्थ नहीं बदलेगा अर्थ वही रहेगा शब्द बदल जाएंगे तो ऐसे स्थान में जहां शब्द का अपना अर्थ नहीं होता है वो या तो अलंकार के रूप में माना जाता है उसको कहते हैं लक्षणा सीधे सीधे शब्द जब किसी अर्थ को बता रहा हो तो वो क्या है अविदा कहलाता है लेकिन सीधे सीधे नहीं बताता है जब शब्द अर्थ को तो वो लक्षणा में चला जाता है और ये प्रयोग में स्वीकार है शिष्ट प्रयोग है ये हम भी प्रयोग करते हैं हर कोई प्रयोग करता है ये किसी को गाली देते हैं कुत्ता है वो क्या कुत्ता होता है नहीं होता है ना कुत्ता कोई मोटा आदमी होता है तो उसको कहते हाथी आ रहा है चिड़ाने के लिए भी कहते हैं तो हाथी मानते तो नहीं है ना उसको लेकिन प्रयोग किया जाता है तो वहां कब प्रयोग होगा हाथी आ रहा है जब निश्चित किया हुआ है वहां ये मोटे के लिए प्रयोग होगा इसका तो अनियत अर्थ में हम लक्षणा का प्रयोग नहीं करते कभी भी जिनका अर्थ ज्ञात नहीं है मतलब नए अर्थ में लक्षणा का प्रयोग नहीं किया जाता ये नियम होता है जिसका अर्थ आपने पहले नहीं बता दिया है श्रोता को उस अर्थ में आप नहीं कर सकते प्रयोग लक्षणा का अलंकार का जिसका आप कर चुके हैं तभी आप ऐसा प्रयोग करेंगे बाद में नहीं तो आपका फिर गलत अर्थ गलत हो जाएगा तो ऐसे ही शास्त्रों के द्वारा भी होता है एक जगह शास्त्र की मान्यता यह है कि ऐसे ऐसे भाषा का प्रयोग होता है लक्षणा के रूप में होता है अविधा के रूप में होता है अलंकारिक भाषा का प्रयोग होता है ये शास्त्र का नियम है तो नियम के रहते हुए अब वो प्रयोग कर सकता है ऐसी भाषा का अब दोष नहीं आता है अगर ये नहीं होता शिष्टों में मान्य कि लक्षणा का प्रयोग और अलंकारादि का प्रयोग उचित नहीं है तब दोष हो जाता तो ऐसे यहाँ वेद मंत्रों में अलंकारों का खूब प्रयोग होता है लक्षणा का भी प्रयोग होता है अविधा का तो होगा हो, हो ही <coughs> तो यहाँ चूंकि प्रकरण है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का इस प्रकरण में ये मंत्र कहा जा रहा है तो इसका भी अर्थ यही होगा प्रार्थना ही हम कर रहे हैं तो अब यहाँ क्या होगा मुख्य अर्थ विशेष अर्थ को आएगा इसका अविधा वाला जो अर्थ होता है वो सामान्य होता है लेकिन लक्षणा हो या अलंकारिक हो तो विशेष अर्थ होता है अनर्थ नहीं होता है लेकिन अर्थ विशेष होता है वहां पर कुछ विशेषता कहना चाहते हैं वहां पर तो यहां पर क्या है ये जो कह रहे हैं ईश्वर को आप जानो तो ईश्वर को पता नहीं है इस अर्थ में नहीं है प्रयोगी है। जानने का मतलब होता है जब हम किसी भी से बहुत अधिक आक्रांत होते हैं दुखी होते हैं बाधित होते हैं तो सामने वाले को हर तरह से उसको बताते हैं क्यों नहीं आप देख रहे हैं इस बात को वो देखता रहता है तो भी यही कहते हैं ना देखो क्या किया इसने हमारे साथ देखो यानी उसको दिख रहा है तो भी दिखाते हैं देखो पिट दिया हाथ में या और कुछ किया सामान लिया देखो तो दिख रहा है तो भी कहते हैं देखो तो उसका अर्थ देखो ये नहीं होता है उसका अर्थ होता है कि इसके अनुकूल आप प्रतिक्रिया करो इसने अनुचित किया है तो आप इसकी प्रतिक्रिया करो ऐसा और फिर फिर हम उसका प्रयोग करते हैं आपने उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि जहां नहीं होता है ना वहां भी प्रवृत्ति होती है आप कुत्ते को देखना एक रोटी डाल दो उसको छोटा सा टुकड़ा वो खा जाएगा एक बार में उसको खाने के बाद क्या करेगा अब मत डालो उसको तो अब क्या करता है वो है। नहीं केवल देखेगा नहीं वो वो अब आपने डाला है ना वो फिर जाएगा वहां पर उसको दिखता है कि रोटी नहीं है यहाँ लेकिन फिर भी दो बार तीन बार वहीं जाएगा जहा डाला था रोटी आपने सूंगेगा उसको तो उसको पता है कि हाँ नहीं ये दिखता है ना आग से तो लेकिन फिर भी एक बार नहीं दो बार तीन बार वहां जाएगा वो तो वो क्यों होता है ऐसा अंदर जो उसके संस्कार है ना वो तीव्र हो गए इसके लिए तो वो संस्कार उसको अब बाधित कर रहा है कि जिस रूप में भी वो वस्तु मिली थी उसकी आवृत्ति करो फिर वहा हो जाएगा ऐसा तो उसकी केवल आंतरिक उत्कंठा है उसका हेतु ये बार-बार उसी को देख रहा है आपकी भी कोई चीज खो जाती है मतलब तो खोती तो कहीं पर है लेकिन ढूंढते कहाँ पर जाके जहां आपको पता है वहीं ढूंढते ना बार बार उसी पुस्तक को उलट देखेंगे एक बार देख लिया है कि यहाँ नहीं है फिर भी दोबारा जाएंगे वहां फिर भी उसको उलट देखते हैं तो वहां उस स्थान को देखना नहीं है प्रयोजन वहां आंधरिक जो चित्त है ना वो कारण है वो संस्कार बार बार उसको आवृत्ति कराते हैं। तो यहां पर भी यही कारण है कि बार बार अपने अंदर जो इनके कारण हमको पीड़ा है न केवल उस पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं देखो ये ऐसे लोग हैं इनके प्रति हमारा ऐसा होगा व्यवहार या हम करेंगे ऐसा यहाँ तो अर्थ ये होगा कि हम करेंगे केवल हम आपको बता देते हैं यानी बताने का भी अर्थ है कि ये ठीक है इसका अर्थ है ये है, ठीक इसलिए मैं करूंगा ऐसा मैं आपको बता रहा हूं तो बताने का मतलब पहले होता है उसको जान, तो भी कहा जाता है आपको बता रहा हूं इसका मतलब होता है केवल उससे स्वीकृति देना चाह रहा है कि जो मैं कर रहा हूं ना अब रोकना नहीं आप ये ठीक है मैं यही करूंगा अब वो केवल अपने उसको दबाव डालता है उस पर ये केवल अर्थ होता है वहां तो यहाँ पर भी केवल यही अर्थ है कि दबाव डाल रहे हैं कि मैं इस कार्य को करूंगा अब क्योंकि ये तो निश्चित है वो तो नहीं करने वाले ना सीधे चोर है डाकू है इतने सारे हो रहे हैं अगर ईश्वर को पकड़ के मारना होता है इनको तो ये होने क्यों बढ़ने क्यों देते ये चोर डाकू बढ़ जाते क्या कभी बढ़ ही नहीं सकते थे ना लेकिन कहने पर भी ऐसा नहीं करने वाला इस नहीं होता है ना तो इसलिए ये अर्थ होगा ही नहीं यहाँ पर कि आप ऐसा करो असंभव है तो जहाँ अर्थ असंभव हो जाता है उसके लिए कहा जाता है अनर्थकम ज्यापकम भवती ये वो है उसका न्याय है कि शिष्ट द्वारा जो वाक्य अनर्थक लग रहा है कहा हुआ वो में ज्यापक होगा किसी और अर्थ को बता रहा है तो ईश्वर के द्वारा ऐसा नहीं होना है ये सिद्ध है तो इसलिए अभी फिर भी कहा जा रहा है तो ये जापक है तो ये जापक है जो प्रार्थना कर रहा है उसकी आंतरिक तीव्रता का जापक है ये बड़े को आदेश उसी स्थिति में दिया जाता है आदेशात्मक वाक्य वहां केवल अभिप्राय होता है मैं करके छोड़ूंगा आप नहीं रोकेंगे आप रोकेंगे तो भी नहीं रुकूंगा अपनी केवल प्रधानता दिखाई जाती है उससे बड़ों को केवल कहा जाता है जैसे छोटे को रुकने के लिए कह दिया कि मत मत करो इस काम को तो वहां भी प्राप्त है रुक जाओ तो यहाँ पर भी जो बल दे रहे हैं तो बल का अर्थ होगा कि अब करके छोड़ेंगे हम, अब नहीं रुकने वाले तो उनको जानो मतलब हमने इसको जान लिया है ये ऐसे लोग हैं ये लोग अब इस काम के योग्य है इनके साथ ऐसा व्यवहार करना है तो फिर बताया कि आर्यन पहले तो श्रेष्ठ लोग कौन है ये हमको पता होना चाहिए क्योंकि ये काम सारे के सारे वही कर सकेगा जिनके अंदर आर्य तो है अनार्य के लिए वही खड़ा हो सकेगा अनार्य के विरोध में आत्मबल उसी में आएगा जो कि इन गुणों से युक्त है जिनमें नहीं ये गुण होंगे उनमें उनके प्रति क्या होगा विरोध की भावना ही नहीं उत्पन्न होगी वही जो चोर चोर मशवरा भाई होता है ना स्वयं जो दोषी है दूसरे को कैसे कहेगा तू दोषी है अंधा अंधे को नहीं कर सकता कह सकता है देख के नहीं चलता कैसे कहेगा देख के क्यों नहीं चलता है वो दूसरा भी कहेगा तुम क्या कर रहा है फिर इसलिए समान दोष वाले समान दोष वाले को कह नहीं सकते जो समर्थ होता है वो असमर्थ को केवल कहता है तो अब यहां जो बात की कही जा रही है जो जो इसमें की जा रही है उसका अर्थ होगा कि पहले हमारे अंदर ये गुण चाहिए ये गुण जब तक हमारे अंदर नहीं हम विरोध सोच ही नहीं सकते सोच भी लेंगे तो करने लायक नहीं तो कर नहीं सकेंगे दोनों चीजें चाहिए इसलिए पहले कहा कि हमारे अंदर इन गुणों का समावेश होना चाहिए यानी आर्यतव तो क्या है वो हमारे अंदर हो तो यहाँ आर्यत्व का हो जाएगा विद्या धर्मादि उत्कृष्ट स्वभाव आचरण से जो युक्त व्यक्ति है विद्या उसके अंदर पूरी होती है और विद्या के अनुसार उसका आचरण भी होगा तो ऐसा व्यक्ति क्या है आर्य है अवशेष जो होंगे इनके विरोधी और जो दशवी लोग हैं अर्थात नास्तिक लोग है सबसे पहले जो दोष की स्थिति उत्पन्न होती संसार में वो ईश्वर के विरोध से होती है सारे पापों का अन्यायों का जो जड़ है वो है ईश्वर का विरोध ईश्वर का विरोध होगा तो कभी भी पूरे न्याय की स्थापना नहीं की जा सकती है आएगी एक मात्रा तक हो जाएगा लेकिन उसमें बहुत सारे दोष रह जाएंगे जीवन जिससे सफल होता है ना ऐसा वातावरण बनाया नहीं जा सकता है ईश्वर के विरोध से स्थितियों में, क्योंकि सामान्य लोग भी जो होते हैं नियम नियम पालन करने वाले, यम नियम तक तो कर लेते हैं वो यमो का कर लेंगे नियमों का तो नहीं करते नियमों का नहीं कर पाते हैं जैसे साफ सफाई जैसे करना है ये सब तो बुरे लोगों में भी होता है चोर डाकुए है जो भी है बाहर की चीजें इनकी भी ठीक ठाक होती है लेकिन मन नहीं हो पाता इनका शुद्ध नहीं रहता है तो ऐसे ही इनके नियम बहुत अच्छे राक्षसों के नियम भी लौकिक नियम जितने होंगे बहुत ऊंचे हो जाएंगे लेकिन उस अवस्था में आत्म कल्याण नहीं हो पाएगा ये दोष रह जाता है तो यहाँ पर यही है कि जो पाप का मूल होता है या बिगाड़ का मूल होता है वो ईश्वर के विरोध से आरंभ होता है तो इसके विपरीत सुधार भी यहीं से होगा ईश्वर से ही आरंभ करना पड़ेगा पहले ईश्वर को मान्यता देनी पड़ेगी वो है उसके अनुसार फिर हमारे नियम होंगे आचरण होंगे संविधान होंगे अब पालन कितना कितना होता है ये अलग बात हो जाएगी लेकिन मान्यता रूप में पहले स्वीकार होगा मान्यता रूप में पहले स्वीकार नहीं है तो वो स्थिति ऐसे ही मूर्ति का रहा है ना मूर्ति बना रहा है हाथ बना दिया पैर बना दिया बनाते बनाते सिर तक तो गया और सिर बनाना छोड़ दिया उसका हाथ पैर सब कुछ ठीक ठाक बनाया लेकिन सिर नहीं बनाया तो उस मूर्ति का क्या होगा तो ऐसे ही ये बाकी है कि चाहे यम नियम का बाहर के हर चीजों को ठीक ठाक करते जा रहे हैं लौकिक स्तर पर लेकिन अंत में जाकर के आत्मा को परमात्मा को आपने धकेल दिया तो आपका जितना है क्रिया कराया सब चला जाएगा किसी काम का नहीं रहेगा फिर इस कारण से पहले स्वीकार होना चाहिए संकल्प रूप में ईश्वर की मान्यता पहले बैठनी चाहिए वही से सुधार आरंभ होगा तो उसके विरोध जो होते हैं इसलिए नास्तिकों को सबसे पहला बताया कि जो नास्तिक लोग हैं ये ही अनार्य डाकू है। हैं, चोर हैं, विश्वासघाती हैं, बाकी सब ये बता दिया मूर्ख मूर्ख का मतलब होता है यहां जड़ व्यक्ति समझदार होते हुए भी उल्टा करेगा एक तो जो होता है जानता ही नहीं इसलिए करेगा एक होता है जानबूझ के करने वाला वो व्यक्ति मूर्ख है जड़ है समझाने पर भी नहीं समझेगा करेगा उल्टा हर हालत में वो मूर्ख है वो भी अनारी है विषय दुराचारी व्यक्ति जो है हिंसा आदि दोष युक्त उत्तम कर्म में और जो अच्छे कार्य होंगे उसका विरोध जरूर करेंगे वो बुरे कार्यों में तो चुप बैठे रहेंगे या देखते रहेंगे उसको लेकिन कोई अच्छा काम करने के लिए चलेगा तो विरोध शुरू कर देंगे उसका तो ऐसे लोग भी क्या है दुष्ट नाश्यु के या दस्यु हैं तो स्वार्थ साधन और वेद विरोधी वेदों का विरोध करने वाले इशारे के सारे क्या हैं अनारी हैं अनाड़ी हैं इनके लिए कहा गया है कि और इसके साथ बरिष्मते अच्छे कार्य जो हैं सर्वोपकारक यज्ञ जो भी उत्तम उत्तम कार्य हैं इनके में बाधा डालने वाले लोग भी ये कौन होते हैं ये उन्हीं के अंतर्गत रहते हैं खुल सामने नहीं आते हैं वो विरोध नहीं करेंगे उन्हीं का बन के रहेंगे लेकिन काम जरूर बिगाड़ देंगे उस काम को होने नहीं देंगे दूसरे शब्दों में आता है न घर का वेदी लंकड़ाहता है जैसे विभीषण को दे दी उपाधि ऐसी लेकिन वो नहीं वास्तविक में है जो विभीषण ने तो दुष्टकारी के विरोध के लिए किया था लेकिन जो कुछ लोग होते हैं वो अच्छे कार्यों के लिए मिलकर के फिर उसमें बाधा डालते हैं तो ये व्यक्ति भी क्या है अनारे ही है आर्यो के अंतर्गत रहता हुआ भी वही विरोध कर रहा है आर्य सिद्धांतों का तो वो अनारे ही है दस्यु ही है वो तो इन सब को अब क्या करो और बरिष्मते या कारक जो है अच्छे कार्यो के जो बड़े बड़े कार्यो के विरोधी लोग हैं बड़े कार्यो के लिए विरोधी जो होते हैं बड़े लोग होते हैं वो केवल अपना भाव व्यक्त करते हैं ये ठीक नहीं है बाकी फिर उसके अनुकूल जो अनुयायी लोग होते हैं वो काम शुरू कर देते हैं तो ये लोग जो बैठे बैठे ऊपर से केवल संकेत करते हैं कि ऐसा उल्टा कार्य करो ये मते हैं बड़े बड़े यज्ञों को ध्वंस करने वाले लोग हैं तो इनके लिए कहा है कि रंधया समूल विनाश कर दो मूल सहित विनाश कर दीजिए यानी इसकी मूल काटने के लिए हमको हर समय तत्पर रहना चाहिए उपाय यही होगा कि हमको आरंभ से ही ईश्वर से लेकर के आत्मबल विद्या शक्ति सामर्थ, साधन सारे इकट्ठे करने पड़ेंगे उसके बाद हम इनका उन्हीं उन्हीं रूपों में कर पाएंगे विरोध यानी उसके अंदर ये सारी चीजें बैठानी है जिन स्थानों में देशों में ये चीजें नहीं है वहां इनको लागू कर देना यही उनका रंधना है केवल मार देना नहीं है पीस देना कुचल देना नहीं है उनके अंदर ये चीज बैठा भी देनी है नहीं बैठाने के तैयार हैं तो हटा देंगे फिर पहला प्रयत्न तो उनके अंदर बैठाना है केवल यही उनका मरना हो जाएगा विरोधी अगर हमारी बात मान ले तो यही उसकी मौत है लेकिन मानने को तैयार ही नहीं हो तो इसमें नहीं मानेगा तो दूसरे शरीर में मानेगा ईश्वर का नियम तो वही वाला चलता है यहां से नहीं मानेगा वहां से तो मानेगा तो वो तो उस तरह से चलते हैं हम बीच में भी कर सकते हैं ऐसा किसी को मार भी सकते हैं इसके लिए अगर वो बुराई को छोड़ ही नहीं रहा है किसी भी हालत में सब तरफ से देख लिया तो उसको मार देने का होता है विधान पे राजा मार भी सकता है उसको तो उसको समूल नष्ट कर दीजिए और शासक अब्रतान फिर दूसरे तरह के लोग हैं ये जो आ? नहीं अहिंसा केवल है वही जिससे सुख बढ़ेगा यह सुख सुरक्षित है जहां से दुख बढ़ता है या दुख होने शुरू हो गए वही हिंसा है केवल यानी अन्याय से दुख बढ़ता है या दुख आरंभ होता है न्याय से सुख बढ़ता है सुख होना शुरू हो जाता है या बढ़ेगा अब तो न्याय जितने हैं वो हिंसा में नहीं आएंगे केवल अन्याय हिंसा है बस मार देना पिट देना हाँ उसमें अधिकार होता है अपनी सीमा से बाहर नहीं कर सकते राजा के द्वारा अगर कथन हो जाए तो कर सकता है वो व्यवस्था बनानी पड़ेगी ना नहीं तो दूसरे व्यक्ति तो कहेंगे ना फिर ये मेरे विरोधी है तो इसको भी मैं मार दूंगा तो ऐसा नहीं होगा अंतिम में जाकर के होगा ऐसा भी उचित मान लो जहा राजा की भी नहीं पहुंच हो रही है उससे हमारा संबंध ही नहीं हो रहा है या राजा समझ ही नहीं रहा है इस बात को लेकिन है वो सर्वथा अनुचित ये सिद्ध है तो उस स्थिति में हम मार भी देंगे उसको ये हो सकता है अपने को भी मरना पड़ेगा राजा हमको मार देगा वो हमको दोषी दे दंड दे देगा लेकिन वहां पर भी अगर हम मार देते हैं तो अंतिम दोष नहीं है वो वो हिंसा नहीं है जैसे ये लोग हुए ना शहीद लोग हुए इन लोगों को मार दिया गया राजा ने तो मार दिया लेकिन इन्होंने उल्टा नहीं किया है वो ठीक किया है मार दिया तो अधिकार नहीं होता है मारने का जिन लोगों को मारा है इन्होंने अधिकार नहीं था इनको मारने का लेकिन मार दिया तो गलत नहीं है फिर भी क्योंकि उसको राजा को मारना चाहिए था पहले लेकिन अब दिख रहा है कि वो मारेगा ही नहीं इसको वो बढ़ाते ही जा रहा है तो वहां पर अपने को मरना पड़ेगा उसके लिए प्राय हम अपनी रक्षा के लिए दूसरे को मारते हैं ना तो वहां इतना होगा कि अपनी रक्षा भी जरूरी नहीं है वहां वहां होगा कि वो बस धर्म सुरक्षित हो जाए वो मरता है तो भी हम भी मरते हैं तो भी तो तब दोष नहीं आएगा जिसके लिए हम भी मरने को तैयार हैं उसके किसी हालत में रक्षा करना चाह रहे हैं और दूसरे को सुख होगा अब तो वहां यदि मार दिया जाए तो दोष नहीं होगा लेकिन हम हाँ अपने को बचा के रखना चाह रहे हैं और दूसरे को केवल मारना चाह रहे हैं तो दोष हो जाएगा वहां पर तब नहीं कर सकते ऐसा तब आपको दूसरे से अर्जियां लेनी पड़ेगी अधिकार सीमा क्षेत्र देखना पड़ेगा नहीं पहले ये होगा कि ऊपर से नहीं हो रहा है प्रबंध शासन के द्वारा प्रबंध नहीं हो पा रहा है उसी में मार सकते हैं फिर लेकिन शासन अगर कर रहा है तो पहले नहीं अधिकार होगा प्राथमिकता देनी पड़ेगी मतलब नहीं होता है तो मारना पड़ेगा फिर मारने में दोष नहीं है मारना चाहिए लेकिन है यदि शासन से तो उस समय नहीं पहला अधिकार नहीं बनेगा जो हाँ। जो शासन करता राजा उनको बढ़ावा देता है आतंकवादी को आतंकवादी को मारना चाहिए या उस राजा को पहले मारना चाहिए मारोगे एक साथ तो पहले तो उस राजा को मार देना चाहिए जो जैसे तब तक तो वो मार देगा आपको <laughs> कोई नहीं ये जो अभी मुसलमान वो वो वो किया था बिरयानी मैं उसको इतनी इतनी उसको मिल रही और राजा उसको कुछ नहीं कह रहे पार पार उसकी वो राजा को तो मारने तो का ढंग है ना वो तो पाँच साल में उसकी मृत्यु आती है उसमें समय ना उसको तो मर जाएगा वहाँ तो राजा के मारने का तो अलग शस्त्र है ना आतंकवादियों का शस्त्र अलग है राजा का शस्त्र अलग है अलग अलग शस्त्र प्रयोग करेंगे ना मारने में दोष नहीं है ये जो पांच साल का शस्त्र है, है, तो है, है।, तो है। इसीलिए तो ना, ना आपका अकेले का नहीं है ना पूरे राष्ट्र पर अधिकार अगर दूसरे व्यक्ति भी चाह रहे हैं की ये ठीक है तो आपका फिर नहीं बनता है आतंकवादी केवल आपके लिए नहीं है ना वो तो समूह का है हानिकारक और समूह नहीं चाह रहा है उसको तो अकेला नहीं बनेगा फिर तो तो है है। पहले आप इसके लिए करेंगे संघर्ष राजा को आप बदलेंगे दिए। दिए। लेकिन राजा के बदलने का जो नियम है पहले उससे बदलेंगे ना उससे नहीं बदलता है फिर दूसरा ढंग करो क्रम रखना पड़ेगा हाँ परिणाम में दो निषेध नहीं है बदलना चाहिए मारना चाहिए इनको भी हाँ कानून समूह को देखकर बनाया जाता है हर समय हाँ नहीं तब नहीं होगा अगर वो कानून ठीक है व्यापक ही है तो अब तो विरोध करने वाला ही दुष्ट है उसको तो हटाने में कोई तो कानून के ही अनुकूल है वो उसमें कोई नहीं लेकिन कानून नहीं दे रहा है अगर ऐसा तब तो नहीं कर सकते तो फिर अगली बात इन्होंने कहा कही है अव्रतान शासक अब इसमें देखिए सबसे पहला जो होता है सुख का या लोक का या वैदिक संस्कृति कह लीजिए इन सब का आधार मुख्य क्या है वर्णाश्रम व्यवस्था है वर्णाश्रम व्यवस्था के बिना आप वैदिक संस्कृति का संचालन कब भी नहीं कर सकते तो इसकी प्रतिष्ठा करनी हो तो सबसे पहले इन वर्ण और आश्रम इन्हीं दोनों की प्रतिष्ठा करनी होगी तो जो लोग इनको नहीं मान रहे हैं इनको मानने के लिए तैयार नहीं है तो वो लोग उनके ऊपर कहा दंड डालो इन्हें ऊपर वाले को तो कहा रंधा डालो हम्म लेकिन इनके लिए कहा अभी दंड दो यानी उतने दुष्ट नहीं है ये इनको समझाना चाहिए दबाव डालना चाहिए इनके ऊपर हाँ भय डालना जो भी होगा साम दाम दंड तीन तक चलेगा इनके पास क्योंकि इनमें कुछ तो रहेगी ना कुछ अंशों में विरोध कर रहे हैं इन कुछ फिर भी मान के चलते हैं पर पूरा नहीं चल रहे हैं अब जैसे अपने आर्य समाज के लोग हैं ये वर्णाश्रम व्यवस्था को नहीं मानते हैं और आर्य इसका प्रचार करना चाहते हैं तो नहीं हो पाएगा यही तो प्रचार है और है क्या आप यज नहीं करते हैं और आर्य समाज का प्रचार करना चाहते हैं तो क्या करेंगे यज्ञ कर रहे हैं यही तो आर्य समाज का प्रचार है जो गुरुकुल की व्यवस्था है गुरुकुल व्यवस्था यही तो आर्य का प्रचार है वर्ण की व्यवस्था यानी जो भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का आचरण है यही तो आर्यत्व है ना और है क्या तो इन कार्यों को नहीं करेंगे तो बढ़ाना किसको चाह रहे हैं आप सामने वाले को जो उपदेश कर रहे हैं वो क्या आप प्रचार किस काम का करना चाह रहे हैं जो कर्म है यही तो कहेंगे ना यज्ञ करो संध्या करो उपासना करो सत्य बोलो जो आपके शास्त्रों में लिखा हुआ है यही तो बताएंगे ना तो आप ही नहीं उसका आचरण कर रहे हैं तो बताए क्या रहे हैं तो इस कारण से इनको करते जाना है पहले इन कार्यों को करना ही बढ़ाना है मालूम हम बोल के नहीं बढ़ा पा रहे हैं लेकिन कार्यों की रक्षा कर रहे हैं तो हम प्रचार ही कर रहे हैं स्थापना कर रहे हैं उसकी और नहीं करते हैं तो भले ही बोलते रहें बाहर जाके वो प्रचार नहीं कहलाएगा नहीं होगा उससे प्रचार तो इस रूप में इन्होंने कहा कि पहले ये जो व्रतों के नाशक हैं मतलब विरोधी लोग हैं इनको भी दंडित करो उनका प्राणांत हो जाए अगर नहीं मानते हो तो इनके ऊपर भी वही होगा पहले समझाने का प्रयत्न करना चाहिए और इसके लिए फिर कब कहा कि ऐसा होगा कब शाकी यानी हमको शक्तिशाली समर्थ बनाइए यानी हमको बनना होगा कि प्रेरक बनाइए सामर्थ वचन से भी बाणी से भी और शक्ति से भी दोनों प्रकार से हम लोगों को आकृष्ट कर सकें ऐसा हमको बनाइए आप हमारे दुष्ट कर्मों के निरोधक हैं और सदम आदेशों अच्छे उत्तम स्थानों में अर्थात उत्तम अवस्थाओं को बना कर के हम आपकी सभी आज्यानुकूल जो भी आपका उपदेश है उसकी हम कामना इच्छा करते रहें तो शक्ति भी उपार्जित करते रहें और ऐसी भावनाएं भी बनाते रहें ये मंत्र का अभिप्राय है। तो हम करें प्रचार हो जाएगा। हुँ। उसके तो बहुत दीमे दीमे उससे धीमे धीमे नहीं होगा आप एक कर रहे हैं दूसरा भी करेगा तीसरा भी करेगा तो ये नियम नहीं है ना कि सारे एक ही जगह बैठे ही रह जाएंगे आपका स्थान दूसरे ने लेता है तो आप बढ़ जाएंगे ना आगे इस क्रम से फिर बाहर जाएंगे निकलेंगे मेरे है। हाँ नहीं एक ही व्यक्ति जैसे पढ़ा रहा है तो वो पढ़ाते पढ़ाते कोई दूसरा भी तो तैयार हो जाएगा ना पढ़ाने लायक अगर उसका कर्म जैसे जो कर रहा था वो बंद हो जाए तो हानि हो जाएगी ना फिर मूल उस कर्म के करने वाला दूसरा मिल गया अब यानी जो कार्य आपका आरंभ हो चुका है वो बंद नहीं होना चाहिए विस्तार का मतलब क्या होता है जैसे कोई पेड़ है तो पेड़ की डाली बढ़ना ही तो उसका विस्तार है ना पेड़ का या डाली कट करके दूर चला जाना विस्तार है हैं? मूल से संबंध रखते हुए डाली कहीं जब अब जितना भी जाती है उसको विस्तार माना जाएगा लेकिन मूल से यदि संबंध कट गया तो वो विस्तार नहीं है, वो फैलाव है वो तो बिखराना बिखरना है वो तो ऐसे ही होगा कि जिसको आपने आरंभ किया है अगर कार्य उसका आपका मूल रुक जाता है तो वो बिखरा होगा विस्तार नहीं होगा वो कर्म बंद नहीं हो चलते रहना चाहिए तो आपके स्थान पर दूसरा करेगा उस कर्म को फिर आप और आगे जाएंगे ऐसे करके विस्तार होगा तो फिर हानि नहीं होगी जिसकी जो जिस क्षेत्र में योग्यता हो जाती है उसको उसमें जाना चाहिए करना चाहिए बिना योग्यता वाला अगर पहुंच जाता है तो फिर वो काम नहीं बन पाता है हाँ उसमें क्या रहेगा कि उसका करने वाले का सा संबंध रहेगा उदाहरण उसके पास रहेगा ये देखो ऐसा है लेके चलेगा वो साथ में विरोधी बनके नहीं चलेगा उसका उसको केवल बोलना आता है लेकिन जो लोग आचरण करते हैं उसका विरोध नहीं करेगा वो उसको दिखा के हाँ उसके प्रति ये रहेगा समर्पित उससे जुड़ा हुआ रहेगा तो अब दोनों की शक्ति मिल जाएगी फिर तो विरोध नहीं आएगा लेकिन बोलने वाला करने वाले का विरोध करता है और करने वाला बोलने वाले का करता है तो अब नहीं होगा विकास इस, इस प्रक्रिया से होगा है आज ये स्थिति आज नहीं है क्या परिस्थिति को तो क्या करना चाहिए आज? बता तो दिया ना इसमें पहले शक्तिशाली बनो अपनी योग्यता को अंत करो उनको वैसा बनाओ फिर आरंभ करो कार्य को तो जैसे राजा राजा भी बदलना नहीं वो तो बनाना पड़ेगा ना नहीं है कोई इन कोई व्यक्ति तो होगा ना इस योग्यता वाला तो उसको बनाना होगा ऐसा तो होता है नहीं कि अयोग्य ही केवल जन्म लेते हैं संसार में योग्य व्यक्ति भी होते हैं उनको लाना पड़ता है सामने लेकिन आएंगे उसी प्रक्रिया से राजनीति में बदलने के लिए पहले आपको राजनीति से संबंध व्यक्ति को ही लेना पड़ेगा सर्वथा नया लाते हैं तो कठिन है ये वही बदलता है समय जो न, न, निकट का होता है ना लगभग वही बदलता है उस चीज को सर्वथा नया नहीं बदल पाता है उसको, लेकिन तो नया तो था। उसको नहीं उसके साथ वो राजा था सेना कहा से लाया था उसने उसको बनाया था लेकिन जो सीधा जहां से लिया है ना राजाओं का लिया था ना वो के के नरेश था इन लोगों के माध्यम से किया है ना आक्रमण का काम अकेले नहीं हुआ है और बाद में देखो राज चलाने के लिए भी उसी का मंत्री लिया ना उसने राक्षस को लिया था उसी को तो लिया है और उसका जो सेनापति था कौन गुप्त था जो दूसरा ने जो भी था उसका मंत्री जो था उसने सेनापति दो थे ना उस समय एक तो दूसरे एक को तो मरवा दिया और दूसरे को रख लिया लेकिन चंद्रगुप्त किस द्वारा भी वो तभी करवा पाया ना अगर केके नरेश की नहीं मिलती ना उसको सहायता तो नहीं कर सकता था राजाओं से पहले वो जुड़ा है जुड़ करके फिर बाद में किया विरोधी हर्ष में लोहा लोहा कोई मार पाएगा ना लोहे से आप लकड़ी को भिला देंगे तो कैसे होगा तो इस प्रक्रिया से बनेगा यह सारा विचार करने का होता है ऐसे नहीं कोई भी टकरा जाए किसी से जाकर के नहीं होगा ये राजनीति को राजनीति वाला व्यक्ति ही करेगा उसी कुल का व्यक्ति आप किसी मंत्री के बेटे को सिख कर सकते हो जितना जल्दी सुधार दूसरे से नहीं होगा ये उनमें अच्छा आदमी चुन करके उसको देना पड़ेगा आश्रय वो कर सकता है इस काम को जल्दी सर्वथा नया जनता ने जानती नहीं न उसको उसको पहले से पता होता है इसलिए उसको समर्थन मिल जाएगा तत्काल शक्ति मिल जाएगी और सर्वथा नया को शक्ति नहीं मिलेगी इसलिए परिवर्तन भी वहीं से होगा जल्दी सत्ता वालों से